नमस्कार आप सुंदर रेडी मोदन नाइनटी पॉइंट फोर तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तरंग ये डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन है जो हम लोग कर रहे हैं और हमारे बीच में भोपाल से जुड़ रहे बच्चे जो रानी दुलइया आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और उनके जो ओनर है श्रीमान हेमंत चौहान जी हमारे बीच में आ रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगे की यह डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन इस माध्यम से बच्चों को एक मंच मिल रहा है रेडियो में उनकी आवाज जा रही है तो हमारे हेमंत चौहान जी को कैसा फील हो रहा है उनके मनोभावों को हम सुनेंगे उनके द्वारा नमस्कार सर स्वागत है नमस्कार धन्यवाद जैसा आपने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है <laughs> तो देखिए जब बच्चा किसी ऊंचाई तक पहुंचता है <laughs> तो पेरेंट्स को माता पिता को कैसा महसूस हो सकता है ये आप खुद जान सकते हैं कि मुझे लगता है कि माता पिता की सबसे बड़ी अगर कोई खुशी होती है तो वो खुशी है उसके बच्चों में जब अच्छे काम में आगे बढ़ता है तो वो खुशी का अनुभव ही कुछ अलग होता है उसको शेयर कर पाना या उसको अपने बता पाना बड़ा मुश्किल है वो तो केवल एक महसूस करने की चीज है जो मैं महसूस कर रहा हूँ okay, हेमंत जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं हम लोग और हमारे श्रोता गण भी आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है एक आनंद महसूस होता है हम अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है और मैं चाहूंगा की आप भी बहुत अच्छे कलेक्शन आपके पास रखते हैं अच्छी अच्छी बातों का तो मैं चाहूंगा एक हाथ जो गीत बहुत पसंद आता है आपको उसकी एक लाइन एक कड़ी जरूर सुनाइये एक प्यार का नगमा है मो की रवानी है जिंदगी यार कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी सर बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा संगीत की शुरुआत आपने की है और जिस तरह से प्यार की शुरुआत हो चुकी है आपके शब्दों से तो प्यार बांटेंगे प्यार से जियेंगे जीवन में बहुत ही अच्छा लगा धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में यहाँ ओपन राउंड में बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं तो उन सभी का स्वागत करते हैं रानी धुलैया आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से बच्चे जुड़ रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुर रहो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार क्या नाम है आपका मेरा नाम सोनम शर्मा है सोनल शर्मा सोनम शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप ओपन राउंड में गाने जा रही हैं और आपके पहले आपके बहुत सारे विद्यार्थी मित्र जिन्होंने गाया है और आपको उनके बीच में अपनी गीत को रखना है एक कंपटीशन के माध्यम से आप गा रही हैं तो कोई नर्वसनेस है क्या टेंशन है क्या आप कभी थोड़ी सी है <laughs> थोड़ी सी है चलिए आप टेंशन फ्री होके गाइए हम आपको आगे ले जाएंगे ठीक है ना ठीक है सोनम बहुत बहुत स्वागत है अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर मैं अभी बी एम की स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर और परिवार में कौन कौन है आपके परिवार के बारे में बताइए मम्मी पापा दो सिस्टर्स हैं एक भाई है, है। एक बात पूछना चाहूँगा सोनम की इस फील्ड में क्यों आए बहुत सारे अलग अलग फील्ड है जहाँ पर आईटी सेक्टर है और एमबीबीएस भी आप कर सकते हैं ये आयुर्वेदिक में ही क्यूँ आए सर एक्चुअली मेरे फैमिली जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल में ही है तो मैंने सोचा मैं अभी डॉक्टर बन जाती हूँ अच्छा अच्छा लेकिन आपने आपका ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा कोई अंदर के भी कुछ क्वालिटी होगी उसके बारे में मुझे सोचना है नहीं सर आई है वो बी करने के बाद ही सामने आएंगी <laughs> फिर और पाँच साल आपको वापस दूसरे डिग्री को हासिल करने में लग जाएंगे ओके सर नाम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने दिल के हमारे साथ शेयर किया अच्छा लग रहा है तो आइए कंपटीशन तरंग में आपको सुनेंगे लोग तो मैं चाहूंगा बहुत ही अच्छा दी बेस्ट आप गाइये बिना झिझक के हिम्मत के साथ कॉन्फिडेंस के साथ गाइए हम आपके साथ हैं को को रहने दे, को रहने दे दे के आस देखियों से दिल की बुझती रहे प्यास अखियों को रहने दे दर्द ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सोनम बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज हमारे सभी लिसनर्स को अच्छा लग रहा होगा मैं चाहूंगा सोनम की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए अपना नाम लिखिए सोनम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर आरोप आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट थैंक यू सोनम थैंक यू नमस्कार आप 90.4 तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तरंग एक डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन है और हमारे इस कंपटीशन में भोपाल से बच्चे जुड़ रहे हैं और खास ये विद्यार्थी हैं रानी धुलैया आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं तो एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है इस कॉम्पिटिशन में हेलो नमस्कार नाम बताइए नमस्कार इंद्रासन प्रजापति इंद्रासन अपने बारे में बताइए स्मृति आयुर्वेद पीजी कॉलेज का अपने गोरखपुर से अच्छा गोरखपुर से यहाँ पर आप आ पा रहे हैं और पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके परिवार में आपके पिताश्री क्या करते हैं सर हमारे पिताजी कृषक क्रिस, हैं और माता हाउसवाइफ हैं जी सर और घर तो, में कौन कौन है और हमारे दो दो भाई और हैं जो दुकान पे रहते हैं और एक छोटे जो पढ़ाई करते हैं अभी इंदिरा सन इस फील्ड को आपने क्यों चुना क्या इसके पीछे का कोई रीजन बता सकते हैं या अपना मकसद बता सकते हैं जी सर मैं आयुर्वेद में आया हूँ कि जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद प्राचीन तो उसके बारे में मुझे अपने पैथी को आगे ले जाना है और रिसर्च फील्ड में जाना है इंद्रासन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपका जो फोकस है वो क्लियर है बिल्कुल आयुर्वेदिक में आप रिसर्च करना चाहते हैं आरएनडी करके अपने देश में आयुर्वेदिक के बारे में प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा इंद्रासन सन आइए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में आपको क्या करना है पता है सर, गाने गाने के लिए अच्छा गाना है एक मुकड़ा एक अंतरा ठीक है न ओके कॉम्पिटिशन में आप है आपके पहले बहुत सारे विद्यार्थी गा चुके हैं उनको कम्पीट करना है आगे बढ़ना है तो बेझिजक फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाइए हम आपके साथ हैं मेरे न सावन भादो फिर भी धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत क्लासिकल सॉन्ग आपने सुनाया इंद्रासन थैंक यू सो मच नमस्कार थैंक यू सर थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर एफ तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन हमारे बीच में रानी दुलैया आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं भोपाल ऐसी हमारे बीच में आ रहे हैं डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हेलो नमस्कार नमस्कार क्या नाम है आपका मेरा नाम दीपक यादव है दीपक बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में कैसा महसूस कर रहे हैं आपके दोस्तों की बातें सुनकर आप सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपने बारे में बताइए दीपक सर मैं बी एम एस फर्स्ट ईयर का छात्र हूं आर मेमोरियल कॉलेज राम आर्वेद का है और मैं नासिक से बिलोंग करता हूं नासिक महाराष्ट्र से मेरे पापा डॉक्टर है मेरी उनके साथ में उनका नाम बताया मेरी एक बहन है छोटी दीपक आप ही आप भी इस फील्ड में क्यों आए माता पिता इस फील्ड में है इसलिए आए आए या आपने चॉइस से जी सर, जी सर मेरे पापा डॉक्टर हैं और उन्होंने अपना खुद का एक सेंटर खोला हुआ है नासिक में तो उसको आगे प्रगति आगे प्रगति करने के लिए उसको आगे अच्छे और बढ़ाने के लिए और आयुर्वेद के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने इस फील्ड को चुना है आपकी रुचि यही है क्या जी सर मेरी रुचि यही है और साथ ही साथ में मैं क्रिकेट भी खेलना पसंद करता हूँ और म्यूजिक तो बचपन से मेरा एक शौक रहा है चलिए दीपक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपकी रुचि भी है और साथ साथ म्यूजिक आपका पैशन है बचपन से आपको रुचि है तो आइए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में आपको करना है क्या पता है एक मुकड़ा एक अंतरा गाना है दी बेस्ट आपको सुनाना है ठीक है ना ओके शुरू कीजिए दीपक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 लिखे जो ख़त तुझे कोई नही गूंजा तू आई कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई कोई खुशबू कही बिखरी लगाए लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूलन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो ओके okay, दीपक ये गीता किस पर पिक्चराइज किया था थोड़ा सा बताइए इस गाने का हिस्ट्री सर गाने का मुझे एक्टर का नाम याद आ रहा है शशि जी के ने गाया था बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शशि पर पिक्चराइज किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं और थैंक यू सो मच दीपक और कीप इट अप आपका वॉइस बहुत बेस वाला है अच्छा है आप सुना है रेडियो तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में रानी दुलैया मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही हैं हम उनको सुनेंगे हेलो मेरा नाम रुचि शुक्ला है आ, सर मैं यहाँ से बी इंटर्न के स्टूडेंट हूँ परिवार के बारे में बताइए पॉलिटिशियन है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है ओके okay, ओके okay, बहुत अच्छी बात है और आपका क्या लक्ष्य है पिताजी पॉलिटिशियन है तो आप क्या बनना चाहते हैं अभी वर्तमान में वो एमएलए हैं मेरे पिताजी जी और मैं अभी आयुर्वेद में हूँ और आयुर्वेद बहुत ही पुरानी पद्धति है हाँ। तो मैं इस इस पुरानी पद्धति के माध्यम से मैं कुछ सीखना चाहूँ चाहती हूँ और मैं इसके बाद किसी और को भी उस चीज से संतुष्ट करना चाहती हूँ इसलिए मैं आयुर्वेद में आई हूँ इसके आगे हो सकता है मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊँ रुचि शुक्ला बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप भी आयुर्वेद में रुचि रखते हैं और इसमें काम करने के बाद दूसरों को भी जोड़ना चाहती हैं और जब आप अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएंगे तो आप आगे भी पॉलिटिक्स में जाने का भी आपका विचार है तो मैं चाहूंगा की रुचि अभी कहीं ना कहीं हमको एक मोटिवेशन मिलता है किसी न किसी से हमको प्रेरणा मिलता है आगे बढ़ने के लिए तो आपके प्रेरक कौन है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं जिनको मैं बचपन से मतलब स्ट्रगल करते देखती आई हूँ वो खुद बचपन से मतलब अपने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया उनने और आज इस मुकाम में पहुंचे हैं तो हम ये देखते हैं कि जनता उनको इतना प्यार करती है तो मतलब मैं उन वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ओके okay. रुचि बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका प्रेरणा स्रोत आपके पिताश्री हैं जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा बचपन से उनको देखते आ रहे हैं किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया आज किस तरह से वो अपने मुकाम पर हैं काम कर रहे हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं रुचि आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंगे डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आपको करना है सिर्फ एक बहुत ही सुंदर गीत मुकड़ा अंतरा सुनाना है क्योंकि आपके पहले बहुत सारे विद्यार्थी आपके हम जिन आपके दोस्त आपसे साथी आपके साथी ने गाया है तो आपको उनके आगे जाना है ठीक है ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ गई, गाइए हम आपके साथ है जी बिल्कुल कोशिश करूंगी बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान हर घड़ी करे रखबारी पत्ती पत्ती डाली डाली सिंचे बागबान बागबारब है बागबान बागबारब है बागबान बागबारब है बागबान बाग बाग बा। मधुबनी बाहार ले आए बिर के छड़ बीते है मौसम रीते रीते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई बिरहा के छड़ बीते हैं बिरहा के छड़ बीते फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान हर घड़ी करे रखवाली पति पति डाली डाली सिंचे बागबान बागवान रब है बागवान बागबानब है बागबान वा, बागबानब है बागवान बाग ओके okay, रूचि बहुत ही प्यारा सा गीत आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाया अच्छा लग रहा था मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूंगा रूचि की आवाज रूचि शुक्ला की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपना मोबाइल फोन उठाइए अपना नाम रूचि शुक्ला लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडी मोथ बन सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में डिजिटल कंपटीशन में हमारे साथ रानी दुलैया मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं और हमारे बीच में सभी एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंच रही है मैं चाहूंगा कि आपको जो आवाज अच्छी लगती हो जरूर उसके लिए उठ कर मैसेज के जरिए कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है जिस जिस पर ये जग हसा है उस उस ने इतिहास रचा है आप सुन रहे है आप 90.4 नमस्कार आपका नाम मेरा नाम मेरा मैं उसने की छात्रा हूँ यहाँ पे हमारे कॉलेज में मतलब नर्सिंग भी होता है तो मैं बी एस सी नर्सिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट ओके दीमा बहुत बहुत स्वागत है आपका और सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आपको तो पता है कि आपको एक मुखड़ा एक अंतरा गाना है दी बेस्ट आपको देना है और उसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में नर्सिंग फील्ड में क्यों आए कौन आपके प्रेरणा से उतरे किन को देख आप इस फील्ड में आए सर मैं नर्सिंग में इसलिए आई क्योंकि नर्सिंग बहुत अच्छे मतलब अच्छा स्कोप है स्पेशली लड़कियों के लिए और साथ में ही इसके इसी के थ्रू हम लोग दूसरों को केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और केयर प्रोवाइड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नर्सिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है लेकिन इसमें खास करके हमारे लड़कियां जो हैं गर्ल्स को बहुत अच्छा स्कोप है देश विदेश में काफ़ी वांटेड रहता है हमेशा ही तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी क्वालिटी को भी पहचाना कि नर्सिंग प्रोफेशन हमेशा दूसरों को केयर करने के लिए पेशेंट का केयर करना होता है तो आपको केयरिंग अच्छा लगता है आपके अंदर वो क्वालिटी है इसलिए आप इस फील्ड में आए बहुत अच्छी बात आपने बताया दिव्या बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में आप कॉम्पिटिशन में गा रहे हैं ओपन कॉम्पिटिशन में गा रहे अपनी दिल की आवाज सभी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाएं ऐसी आशा करता हूँ आप एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाइए तुझमे मुस्कुर है तुझमें गुनगुनाती है खुद को तेरी पास ही छोड़ आती है तेरे ही खयालूमी डूबे डूबे जाती है खुद को तेरी पास ही छोड़िया दिव्या बहुत ही प्यारा सा आपने गुनगुनाया है और आशा करता हूँ आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी हमारे श्रोताओं को और मैं चाहूंगा श्रोताओं से कि आप मोबाइल फोन उठाइए अगर आवाज़ आपको पसंद आई हो तो नाम लिख के भेज दीजिए अपना नाम और दिव्या लिख के सेंड कीजिए चौरानबे इस नंबर पर दिव्या बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन रानी दुलइया मेमोरियल आयुर्वेदिक स्कूल के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं हैं हैं एक एक से से बढ़कर आवाज आप सुन पा रहे हैं। तो आइए दूसरे से हम बात करेंगे कहते हैं, कोई अच्छी सी सजा दो मुझको चलो ऐसा करो बुला दो मुझको तुमसे बिछड़ू तो मौत आ जाए दिल की गहराइयों से ऐसी दुआ दो मुझको आप सुन रहे हैं रेडी मौत बन नमस्कार आपका नाम नमस्ते सर मेरा नाम प्रज्ञा देशमुख है मैं बीएससी एस नर्सिंग थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ प्रज्ञा बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और अपने बारे में बताइए और परिवार के बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है आ, मेरे फैमिली में मम्मी पापा और मैं हूँ सिंगर हूँ मैं बस प्रैक्टिस करते है आप हाँ बस थोड़ी थोड़ी बहुत सिंगर तो रो, रोज रियाज करता है आप थोड़ी करेंगे तो कैसा चलेगा सॉन्ग सुनती हूँ गाती भी हूँ अच्छा अच्छा कहीं ट्यूशन वगैरह कर रहे हैं सिंगिंग का कोई रियाज वगैरह सीखने जाती हैं किसी गुरु के पास नहीं सर मैं स्टडी भी करती हूँ इसलिए मैं अलग से क्लासेस नहीं ले पाती हूँ सिंगिंग ओके अलग से अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से क्लासेस दिया जाए सिंगिंग का इंडियन क्लासिकल सिंगिंग के बारे में तो कैसा रहेगा हाँ सर बढ़िया <laughs> हमारे सर जी से ले सकते हैं उनको हमने लिंक भेजा है जिसमें 40 से 50 एपिसोड्स बनाए हुए हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में कौन सा राग कब गाना है कैसे रियाज़ करना है आर ओ क्या है कैसे प्रैक्टिस करना है पूरी डिटेल्स उसमें जानकारी है विद म्यूजिक के साथ में ठीक है ना आप उनसे ले सकते हैं सर से और हफ्ते में या महीने में एक बार एक राग का प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपकी आवाज़ मेंटेन रहेगी ओके प्रज्ञा बहुत बहुत स्वागत है तरंगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि दी बेस्ट आप एक बहुत ही प्यारा सा गीत मुकड़ा अंतरा सुनाइए जादू है नशा है है, तुझको बुला के अब जाओ कहां? देखती है जिस तरह से तेरी नजरे मुझे मैं खुद को छुपाऊँ कहाँ जादू है नशा है अदहोशिया तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद कुछ पा ये पल है अपना तो इस पल को जिले शोलो की तरह जरा चल के जिले पलझपकते न जाना चुके कर लू यकी न जाने पाऊं कहा जादू है नशा है अदहोशिया तुझ को भुला के अब जाऊँ कहा थैंक यू ओके okay, प्रज्ञा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं से कि प्रज्ञा की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो जरूर अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपना नाम प्रज्ञा नाम लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पन्द्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना हैं रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो थैंक यू प्रज्ञा नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सिंगिंग कंपटीशन डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन विद्यार्थियों का हो रहा है और विद्यार्थी हमारे बीच में भोपाल से जुड़ रहे हैं रानी दुल् सुरमती आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में हैं और बहुत ही एक से बढ़कर एक आवाज आप सुन पा रहे है तो आइए एक और आवाज हम सुनेंगे अभी हेलो नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार कैसे है आप क्या नाम है आपका मेरा नाम पूजा सिन्हा है पूजा सिन्हा बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या करते हैं आप अभी सर मैं आर मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज में बीएमएस इंटर्नशिप की स्टूडेंट हूँ पूजा अपने परिवार के बारे में बताइए सर मेरे परिवार में मेरे पापा हैं मेरी मम्मी हैं दो भाई और बहन भी हैं मतलब हम तीन भाई बहन हैं मैं सबसे बड़ी हूँ मेरे फादर इंजीनियर है मम्मी मेरी हाउस वाइफ सिस्टर इम्बोसिस पुणे में स्टूडेंट है एंड भाई, भाई वहीं वर्क करता है पुणे में पूजा आपको इस फील्ड में आने के लिए किनसे मोटिवेशन मिला बाय लक या फिर आपको लगा कि चलो इसी में जाना है अपने फ्रेंड्स के वजह से आए किस तरह से आप इस फील्ड को चुना सर बाय लक कह सकते हैं मेरे फादर की तरफ से मुझे मोटिवेशन मिला और वो आयुर्वेद को बहुत मानते हैं और मेरा कॉलेज भी इसमें मेरे को सपोर्ट करता है तो इसलिए ओके okay. पूजा मैं चाहूंगा कि आपके मोटिवेटर कौन है स्कूल में आपके इस कॉलेज में रानी दुलैया स्मृति कॉलेज में आपके मोटिवेटर कौन है जिनसे आपको प्रेरणा मिलता हो कई बार हम लोग बचपन में भी देखो दसवीं ग्यारहवीं में होते हैं या आठवीं में होते हैं किसी टीचर का हमारा आकर्षण ज्यादा होता है सभी टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए लेकिन किसी एक का अलग अपना नशा होता है की अरे वो सर होगा तो अच्छा सुन सकते हैं अच्छा समझ सकते हैं ऐसा कुछ है हाँ सर हमारे डायरेक्टर सर है उनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ क्योंकि उनमें एक एक बहुत ही अलग हुनर हमने देखा है वो हमसे बहुत बड़े हैं तो हमें उनसे सीखने को मिलता है मिस्टर हेमंत सिंह चौहान सर और हमारे एनाटॉमी के एक फैकल्टी हैं दिनेश चौधरी सर डॉक्टर दिनेश चौधरी सर उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है ओके ओके पूजा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना जो टीचर्स के बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच और अभी आप कॉम्पिटिशन में है आपकी आवाज लोगों तक पहुँच रही है रेडियो में आपकी आवाज जारी है तो कैसा महसूस करेंगे आप रेडियो में लोग आपको सुनेंगे थोड़ी बहुत नर्वस <laughs> चलिए आपकी नर्वसनेस को कम कर देते हैं हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा के रखें आपकी आवाज को अच्छा करेंगे और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि दी बेस्ट आप सुनाइए और बहुत अच्छा सुनाए एक मुकड़ा एक अंतरा दिल से गाइए ओके नी है बेनी है खुशबू तेरी है मैं महक रही हूँ खुशबू तेरी है मैं महक रही हूँ खट्टी है मीठी है बोली है तेरी है मैं चहक रही हूँ तू चाहत पुरानी शरारत नही है यकीन तो दिला दे तू है या नहीं है आए हाय फिसलने लगी हुई हुई मैं तो हुई शायराना हुई हुई हुई मैं तो हुई शायराना हुई गुंगुना ने लगी आशिकाना हुई हुई हुई मैं तो हुई शायराना हुई oh oh oh oh शायराना हुई चांद चल के चल दिया है दिल में ही निकल लिया है तोड़ लाया है है मेरे लिए नए आगे बाह उड रही है, ये हवा राहें ढूंढ लाई है मेरे लिए नए शायरान शायरान हो गई मैं शायर शायर शायरान शायर शायरान, शायरान, शायराना तू हसरत पुरानी तू आदत नहीं है कोई तो बता दे तू है या नहीं है आए हाए भी फिसलने लगी हुई हुई मत तो हुई शायराना हुई हुई हुई मत तो हुई शायराना हुई ओके पूजा सिन्हा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया बड़े आ, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने गाया अच्छा लग रहा था बहुत ही सुदिंग लग रहा था और मैं आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को भी आपकी आवाज पसंद आई होगी और मैं चाहूंगा पूजा की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर पूजा लिख के भेज दीजिए आप सुन रहे हैं रेडू मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को पूजा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडू मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह से कुछ चीजें करते हैं और अपने दोस्तों की हम साथ कंपटीशन में गाना गाते हैं तो अच्छा लगता है और कहते हैं न जाने सालों बाद कैसा मौसम होगा हम सब दोस्तों में से कौन कहा होगा फिर अगर मिलना होगा तो मिलेंगे खाबो में जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में आप सुनाए हैं रेडमत पॉइंट फोर एफ एम पर सफर इस कार्यक्रम को तरंग इस कार्यक्रम को और डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं भोपाल के रानी आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं हम उनको सुन रहे हैं नमस्कार आपका नाम बताइए सर मेरा नाम भारती द्विवेदी है अपने बारे में बताइए सर आ, मैं आरडी मेमोरियल आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज ऐसी बी इंटर्नशिप कर रही हूँ और ठीक है बाकी नर्वस लग रहे हैं आप टेंशन में मत आइये <laughs> ओके okay, भारती अपने परिवार के बारे में बताइए सर मेरे फादर डॉक्टर हैं और मम हाउसवाइफ वाइफ है हम फोर सिस्टर हैं वन ब्रदर है बस अच्छा आपका क्या लक्ष्य है क्या बनना चाहती हैं बनना कुछ और चाहते थे और कुछ बनने आ गए ऐसा कह सकते हैं लेकिन ये लग बहुत अच्छा था जो भी भारतीय हमारे सभी युवा साथियों के साथ ऐसा ही होता है कभी कभी हम लोग बनना कुछ और चाहते हैं लेकिन सरकमटेंस और बजट कह सकते हैं आर्थिक स्थिति या फिर जो हमारा घर का सिनारो है उसको हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं और Uh, कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है जहां पर हमें पकड़ के रखती है तो चलिए किसी भी तरह से बाय डिफॉल्ट या बाय लक हम लोग कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप दो साल गुजर गए तीसरे साल या चौथे साल में जब आते हैं तो वहां पर हम एक मैचूरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं और उस मैच्योरिटी को हमें अपनाना भी है ताकि हम अपने जीवन में फोकस कर सकें तो भारतीय बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और इस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप डिवाइस के माध्यम से हम लोग ये सिंगिंग कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप भोपाल से जुड़ रहे हैं हम यहाँ राजस्थान में बैठकर आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बहुत ही अलग टाइप का अनुभव हो रहा है आप सभी खुशी हो आपको भी खुशी हो रहा होगा कि हम लोग भोपाल में बैठकर राजस्थान के लोगों से जुड़ रहे हैं उनको अपनी आवाज़ सुना रहे हैं तो मैं चाहूँगा एक मुकड़ा एक दिल से पूरे कॉन्फिडेंस से गाइए ठीक है न हम आपके साथ हैं ओके कैरी ऑफ स्वागत है में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा की जैसी चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं हूँ चुके बहुत ही प्यारा सा गीत गुनगुनाया है बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया है थैंक यू सो मच भारती और मैं चाहूंगा भारती की आवाज आप सभी को अच्छी लग रही हो तो जरूर एक मोबाइल फोन उठाइए अपना और नाम लिखिए भारतीय अपना नाम लिखिए सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप भारतीय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदी नाइन्टी पॉइंट इस कार्यक्रम को और तरंगे डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन है भोपाल के विद्यार्थी हमारे बीच आ रहे हैं और अपनी आवाज के जरिए हम तक पहुँच रहे हैं हमसे पूछो क्या होता है पल पल बिताना बहुत मुश्किल होता है दिल को समझाना यार जिंदगी तो बीत जाएगी बस मुश्किल होता है कुछ लोगों को भूल पाना आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम तरंग इस कार्यक्रम में डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में रानी दुलति आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं हेलो नमस्कार नमस्कार मैं आरडी मेमोरियल कॉलेज से पीजी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ से, से बहुत बहुत स्वागत है आपका और ये डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन है जहाँ पर हम सभी बच्चों का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप इसमें जो गीत गाने वाले हैं मैं चाहूँगा कि उसके पहले आप अपने बारे में बताइए अपने फैमिली के बारे में बताइए सर मेरे एक ब्रदर है मदर एंड फादर है पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं टीचर भैया सुंदरम फाइनेंस में जॉब करते हैं उन्हें अभी अभी मैरिज हुई है उनकी रिसेंटली बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर शुभ मैं जानना चाहूंगा कंपटीशन में आप भी कंपटीशन में गाने वाले हैं तो कैसा फील कर रहे हैं डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में काफी बच्चों को आपने सुना आपके साथियों को तो आप क्या फील करते हैं थोड़ी सी नर्वस हूँ बट कोशिश करूंगी मुझसे जितना हो सके ना फील गुड ओके ओके हम आपके हिम्मत को दाद देते हैं आप पूरे हिम्मत के साथ होश के साथ आप गाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर शुभा सुनाइए अपना गीत एक मुकड़ा एक अंतरा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सुनाइए फिर इस जन्म में मुलाकात हो हो लग जागली सी डॉक्टर शुभा बहुत ही प्यारा आपने सुना है और आशा करता हूं हमारे सभी लिस्टनर्स को भी आपकी आवाज पसंद आ रही होगी तो मैं चाहूंगा कि आपके लिए वोट करें चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना नाम लिख के डॉक्टर शुभा लिख के भेज दीजिए आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को माना कि तुम जीते हो जमाने के लिए एक बार जी के तो देखो हमारे लिए दिल की क्या औकात आपके सामने हम तो जान भी दे देंगे आपको पाने के लिए आप सुन रहे हैं रेडो मधु वन नाइनटी पर तरंग इस कार्यक्रम को आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नाम बताइए सर मेरा नाम शिलेश है नमस्कार आप सुन रेडियो इस कार्यक्रम को और हमारे साथ एक और विद्यार्थी रानी धुलइया स्मृति आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं उसमें से एक विद्यार्थी शैलेश हमारे बीच में है शैलेष बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए जी सर मैं यहाँ से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ बी का सर मैं झाबुआ से बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश में मोम डैड मेरे दो सिस्टर है एक सिस्टर डॉक्टर है एक है। शैलेष आप क्या करना चाहते हैं इस फील्ड में आकर जी सर मेरे डैड का सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है तो सर मैं आया हूँ <laughs> आपका सपना क्या है डैड तो बहुत बहुत सपने देखते हैं <laughs> डैड का तो करियर बन चुका है अपना करियर बनाना है जी सर मुझे भी डॉक्टर ही बनना था शुरू से ये था इसलिए मैंने शैलेष बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और आपको एक मुखड़ा एक अंतरा गाना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाइए ठीक है स्वागत है आप लग जागले के फिर हसीरात हो न शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो हमको मिली घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद जन्म में मुलाकात मुलाका अलेश एक और गाना गाइए क्योंकि इसके पहले डॉक्टर शुभा ने भी यही गीत गाया था तो वो आप थोड़ा अलग कोई भी गाना एक एक मुखड़ा कल कल मुकड़ा गाइना रहे कर, कर पर यह है प्यार के बल चल आ मेरे सग च शैलेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज पसंद आ रही है तो मैं चाहूंगा कि हमारे लिस्नर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शैलेश की आवाज अगर पसंद हो तो शैलेश नाम लिख के बेच दीजिए चौरानबे चौदह चौरा चौरा इस नंबर पर आप सुने रिडो मत वन नाइनटी पर तरंग इस कार्यक्रम को खुश होते है बादल जो दूर रहकर भी जमीन पर बरसते हैं और एक बदनसीब हम है जो एक ही दुनिया में रह कर भी मिलने को तरसते हैं आप सुन हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सफर इस कार्यक्रम को तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन हम कर रहे हैं हमारे साथ भोपाल के रानी दुल्हिया स्मृति आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर माय नेम इज तमन्ना मंगलानी नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम तरंग इस कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन, आप सुन रहे हैं और हमारे बीच में भोपाल से विद्यार्थी रानी धुलैया कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, तमन्ना मंगलानी तमन्ना बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा तमन्ना अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके yes, परिवार sir. में आई एम स्टूडेंट ऑफ आर डी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बी एस सी नर्सिंग फोर्थ ईयर सर सर हमारे घर में पापा मम्मी एंड छोटा भाई है हमारा बिजनेस मैन है आप परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है किसको ज्यादा प्यार करती हैं आप सर सब सब मम्मी पापा भाई तीन ही है और <laughs> बहन है नहीं इसलिए सबको ऐसा नहीं हो सकता ना किसी एक को पर्टिकुलर तो ज्यादा प्यार करती आप। डैड सर। <laughs> ओके तमन्ना बहुत-बहुत हो शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं इस तरह कॉम्पिटिशन में आपको एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाना है, ठीक है ना तो सुनाइए दिल से गाइए ठीक है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी, ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रा माना मुझको बनाया तेरे ऐसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझ से राछ तो है तुझ से रा अब क्या क्या ना बिल्कुल डरना जीने की वजह यही मरना ही सीखे तो है है बता अब क्या, है क्या है ना? बिल्कुल ना जीने की वजह यही है ना इसी के लिए थैंक यू सर तमन्ना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं अपने श्रोताओं से जरूर कहूँगा कि तमन्ना की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर तमन्ना लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे इस नंबर आरोप बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदान नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को और डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में भोपाल के रानी दुल्लैया स्मृति कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं आरडीएम कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिभा को हमारे बीच में सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार आपका नाम नमस्कार। सिमरन दुबे सिमरन बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और अपने परिवार के बारे में बताइए सर मैं रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद कॉलेज से बी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ मेरे घर में मेरे मम्मा पापा हैं, मम्मी हैं और मेरी एक छोटी बहन है। तो आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ सर मैं खुद आना चाहती थी और मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया इसलिए ओके चलिए बहुत अच्छी बात है और सिमरन आपको पता है कॉम्पिटिशन में आप है ओपन राउंड में आप आ रहे हो और आपको गाना है एक मुकड़ा एक अंतरा बहुत ही अच्छी तरह से ठीक है ना ओके सिमरन स्वागत है इश्क़ सूफिया मेरा इश्क सूफिया नेरे वास्कूफिया मेरा, मेरा इश्क मेरा इश्क़ न मेरा इश्क सूफिया सुजू तुझे तो है सुबह सुजू तुझे तो शाम है मंजिलों पे अब तू तो मेरी हाँ एक ही तेरा नाम है तेरी याद में ही जल के कोयले से हीरा बन के ख्वाबों से आंगे जल के है तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफिया मेरा इश्क सूफिया मेरा इश्क ओके ओके, सिमरन बहुत ही प्यारा सा गीत आपने बहुत ही अलग अंदाज में सुनाया है इसके लिए आपको दो लाइनें जरूर मैं सुनाना चाहूंगा जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर कभी सूखा नहीं करते आप सुन रहे हैं रेडियो मधु 90.4 एफएम पर फोर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए सिमरन की आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं आशा अच्छा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा हेलो नमस्कार एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं जी नमस्कार मेरा नाम प्रशांत दोटे है प्रशांत बहुत, बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं चाहूंगा की आप अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में जरूर बताए जी मेरा नाम प्रशांत होटे है मैं कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहा हूँ और घर में मम्मी पापा और बड़े भैया है पापा एडवोकेट है और भैया यूपीएससी मतलब मेन सिलेक्टेड हो गए ट्वेंटी अप्रैल को भी उनका इंटरव्यू है मम्मी हाउस वाइफ है क्या, बहुत बढ़िया और आप क्या बनना चाहते हैं जी डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं एक अच्छा <laughs> वो तो पता है मुझे डॉक्टर ही बनना चाहेंगे आप इस फील्ड में आने के बाद और इस करियर को कैसे आपने चूज किया कि आपका दिल इसी में आना था या किसी ने कहा इसलिए आए नहीं जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस था यहाँ आना हाँ। लेकिन अभी बहुत सेटिस्फाइड हु आयुर्वेद में आके और मतलब इस चीज में आगे जाके अच्छा, अच्छा कर सकते हैं स्पेशली पंचकर्मा में तो इसलिए बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे प्रशांत बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातों से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ज्यादा है और आपको रुचि है ये देखकर हमें खुशी है तो आइए आगे बढ़ते हैं और तरंग इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुनेंगे है ना तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि एक मुकड़ा एक अंतरा जरूर सुनाइए आप जैसे कहे कपास जिए तो तन धाके तेरा और मारे तो जावे साथ सा कबीरा मान जारा न जा आजा तुझको पुकारे तेरी पर टूटे झार पाई वही मिट्टी दी सुराही रस्ता देखे दूधों दी मलाही वही ठंडी को वाही रस्ता देखे कैसे तेरी खुदगर्दी ना धूप चुने ना चाओ कैसी तेरी खुदगर्दी किसी और ठिके ना पाओ मस्त माला मस्त कलंदर तू हवा का एक भवंडल पुज यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रेखीरा मान जा रे फीरा यू न जा आजा को तेरी ओके okay, प्रशांत गुन बहुत समय के बाद जो है अलग एक वैरायटी सुनने को मिला अच्छा लगा और आशा करता हूँ आप सभी हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस सूफियाना अंदाज का जो है गाना आपने सुना तो मैं चाहूंगा प्रशांत प्रशांत का आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए प्रशांत लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये गाना सुनकर और कहते हैं कि हीरो को, को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइनटी पर ंग इस कार्यक्रम को आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच में रानी दुलती आयुर्वेदिक कॉलेज से भोपाल से बच्चे जुड़ रहे हैं और एक से बढ़कर एक सुंदर आवाज आप तक पहुंच रही है और मैं चाहूँगा जो भी आवाज आपके दिल को दस्तक दे जरूर अपने मोबाइल फैन से अपने मोबाइल फोन ऐसी मैसेज कीजिएगा आप सुनाए रेडू मन नाइनटी पॉइंट फोर एफ हेलो नमस्कार नमस्ते सर हाँ नाम बताइए अपना सर मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है ओके okay, प्रतिमा तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग कार्यक्रम में और प्रतिमा अपने बारे में बताइए अपने फैमिली के बारे में बताइए और कहां से बिलोंग करती हूँ सर मैं आर डी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बीएससी की स्टूडेंट हूं मैं रीवा से बिलोंग करती हूं मेरे घर में मम्मी है पापा है मेरा एक ब्रदर है आफ्टर मैरिज मेरे पापा मम्मी और दो भैया लोग हैं और मेरे पापा खुद की स्कूल चलाते हैं और मम्मी मेरी भजन में गाना गाती थी अच्छा ओके चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और संगीत का कहीं ना कहीं जुड़ाव है आपके घर में तो प्रतिमा मैं चाहूंगा सुनाइए हमारे श्रोताओं को तरंग इस कार्यक्रम में मुखड़ा एंड अंतरा आपको सुनाना है ठीक है ना ला, ला, ला तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तू है जहां मैं हूं वहां अब तो ये जीना प्रतिमा बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है और मैं हमारे श्रोताओं से जरूर कूंगा कि प्रतिमा की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर लिख के भेज दीजिए प्रतिमा चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज कीजिए जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रतिमा आप 90.4 कार्यक्रम को डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में बच्चे भाग ले रहे हैं और सभी का जो उत्साह है एक से बढ़कर एक उत्साह उमंग आप देख रहे हैं बच्चों में बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी प्रतिभा को हम तक पहुंचा रहे हैं तो कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता इसीलिए मैं कहूंगा हम मन से सदा तंदुरुस्त रहें और हार और जीत तो एक खेल है कभी हार कभी जीत आते रहते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इस तरंग कार्यक्रम में हमारे बीच में भोपाल से बच्चे जुड़ रहे हैं रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार आपका नाम क्या है गुड आफ्टरनून सरता नीता आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में बताइए आई एम स्टूडेंट ऑफ बी एस सी नर्सिंग फोर्थ ईयर मेरी मम्मी है और मैं और मेरी दीदी uh, मम्मी मेरी जॉब करती और दीदी की मैरिज हो गई है और मैं यहाँ नर्सिंग कर रही हूँ बीनीता इस फील्ड में आने के लिए किसने आपको प्रेरित किया या आप सेल्फ मोटिव आए मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं नष्ट बनूं और मतलब मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया तो फिर मैं यहाँ आ गई और मेरी एक फ्रेंड थी उनके थ्रू मैं यहाँ आई ओके मैनी बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में आपको अभी करना क्या है एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाना है ठीक है न खुशियों का पल आएगा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा अच्छे बुरे दिन साथ ही आते रहेंगे कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है बिनिता, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा हमारे सभी श्रोताओं को कि बीनीता की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर बीनी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर बनीता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबान नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए मेरा नाम जसपाल सिंह है ओके okay, जसपाल बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार और तरंग इस कार्यक्रम में आप कंपटीशन में है अपने दोस्तों के साथ गाने के कंपटीशन में आप है डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में तो क्या फील कर रहे हैं आप अभी सर बहुत अच्छा लग रहा है सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सर अच्छा लग रहा है सर बहुत ओके <laughs> okay, जसपाल अपने परिवार के बारे में बताइए आरडी डी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज में सर पीजी का स्टूडेंट हूँ सर्जरी से मैं सर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ यहीं से और सर मैं बेसिकली फ्रॉम लुधियाना से हूँ ग्वालियर में शिफ्ट है और सर मेरी फैमिली में पापा हैं मम्मी हैं और हम दो भाई हैं बड़े भैया है, है सर आर्मी में बी और दो सिस्टर है सर दोनों मेरिड है अच्छा जयपाल आपको इस फील्ड में आने के लिए कैसा मोटिवेशन मिला Uh, सर मेरा बचपन से सर, सपना था कि मैं सर डॉक्टर बनूंगा और सर बस इसी वजह से सर मैं और बनी गया हूँ डॉक्टर सर ओके जसपाल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह से हम लोग आज ओलोपैथी एंड आयुर्वेदिक का जो एक कंपटीशन हमेशा रहा है और आगे भी कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है तो इसमें आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते कैसे लोगों तक इस पैथी को अच्छी तरह से प्रजेंट करेंगे जी सर बिल्कुल सर सर एक्चुअली सर जो आजकल uh, जो समाज में सर एक बनी हुई है एक मेंटलिटी बनी है कि सर एलोपैथी और आयुर्वेद को लेके तो सर आयुर्वेद जो हम समझते हैं सर किसी भी कि, किसी भी एरिया में सर कम नहीं है एलोपैथी और uh, मतलब हर पक्ष में आयुर्वेद के बेटर रिजल्ट हैं बेटर uh, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर देट वाई हम कोशिश यही करेंगे कि आयुर्वेद का एक रूप यंग जनरेशन अच्छा एक रूप ले कर समाज के सामने ओके okay, जसपाल बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया हमेशा से कंपटीशन रहा है लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति है जो परंपरा है वो आयुर्वेदिक है और आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ अपने दिनचर्या को अपने लाइफस्टाइल में हम लोग अगर उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते हैं तब तो भी हम हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहते हैं और हमारे पुरानों में इतिहास में भी ऐसा कहा जाता है लोग डेढ़ सालों तक अच्छी तरह से ज़िंदा रहते थे और हेल्दी वेल्दी रहते थे तो वो सब आयुर्वेद का ही कमाल है फिर भी आज वर्तमान समय में एक का जमाना है तो इसको जितना अच्छी तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और लोगों के दिलो दिमाग में इस आयुर्वेद के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाना होगा तो चलिए जसपाल आप सिंगिंग कंपटीशन में हैं, तरंग में डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए जी सर बुरा किसे नू बोला ना मैं बुरा ना देख यख बख्शन हारा बख्श लवी तू मेरे ऐब करोड़ा लखा हक सच दी करा कमाई, ते नाम बुरा द्याव मेरे मालिक करी तू कृपा ना बुरा किसाव ना बुरा किसाव हए नहीं सोने मुखड़े दी करिए दिल ही झजदना ना हए नहीं सोने मुखड़े कि करिए दिल हिजे झजदना ना जदान बदले तू नहीं नहीं फिर है सोने करिए तेरा दिल ही तू सब कब तोड़ूगी ओ कि गए वादे ओ कि गई कसमां नी तू कब तोड़ूगी कसमां कसम दिल प्यारी कोई आजदान न हए नी सोने मुखड़े दी करिए दिल ही ज चजदान नए नी सोने मुखड़े दी करिए दिल थैंक यू सर के जसपाल जी बहुत ही अच्छा एक नया अंदाज में आपने गाना सुनाया पंजाबी स्टाइल में बहुत ही अच्छा लग रहा था और आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को भी आपका यह अंदाज पसंद आ रहा है और मैं चाहूंगा कि वो अपना मोबाइल फोन उठाए जसपाल सिंह लिख के भेज दीजिए चौरानबे इस नंबर आरोप जसपाल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने प्रेजेंट किया थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे हैं और कहते हैं कि जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत गिरकर उठने वाले को ही कहते आप पर तरंग इस कार्यक्रम को नमस्कार सर अच्छा लग रहा है उनको और बहुत अच्छा महसूस भी कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कोई नई चीज हमारे बीच आई है <laughs> और ये तो हमने भी पहले देखा है की डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग uh, में आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम बच्चों को मौका दिया इस प्रोग्राम में उसके लिए आपको और आपकी इस संस्था को fm, मेरी और आरडी मेमोरियल ग्रुप की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं बस यही चाहूंगा कि आपका ये आशीर्वाद आपका ये स्नेह इसी तरह हमारे बच्चों के साथ बना रहे ताकि भविष्य में ये अपने एक नया कुछ कर स्थिति में ओके सर <laughs> okay, आपके लिए दो लाइनें। विश्वास रखो उस भगवान पे कभी ज्यादा मांगो नहीं कम वो कभी देगा नहीं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर ओके बहुत ही अच्छा लगा सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को भी ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा होगा और जिस तरह के बच्चों ने परफॉर्म किया एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंची है और मैं चाहूंगा कि जो आवाज आपको बहुत अच्छी लगी हो उसका नाम लिख के अपना नाम लिख के जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे सेकेंड राउंड में हम सभी लोग जो सिलेक्ट होंगे सेकंड राउंड के लिए तब तक दिल थाम के बैठिए और बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ रानी धुलैया श्रमती आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में जुड़े हुए थे और उनके प्रिंसिपल ओनर जो हेमंत चौहान जो थे वो भी इस पूरे कंपटीशन में साथ में बच्चों के बैठे हुए थे बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे और ये डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन, वो एक अलग नया प्रोग्राम उनके स्कूल में हो रहा है तो उन्हें बहुत खुशी थी और इसके साथ ही दीप्ति शर्मा भी इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बच्चों को तैयार किया था तो हेमंत चौहान और दिप्ति शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसी के साथ मैं आप सभी से चाहूंगा इजाजत कहते हैं जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रिडो मधुमन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो जिंदगी कुछ, कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है तू ज्योति रंग है अशों की जबानी है जिंदगी और